मन्त्रपाठ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वशाहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः साधर <coughs> नमस्ते नमस्ते ओल जो है आगे का जो पाठ है जो कि उसमें वर्णो का उच्चारणो इत्यादि इच्छा है कि इसको पूरे हि पढा दा जन हि नास्त्र शास्त्र है सबन्ध जा संसार बना या जब सृष्टि बनी तो इस सृष्टि का प्रयोग कैसे किया जाए इस सृष्टि का उपयोग के लिए परमात्मा ने एक संविधान चार ऋषियो को अग्नि वायु अंगिरा इन चार ऋषियो को चार वेद। दिग वेद, वेद, ये, जुर वेद ये दिया, और उन चार दियाऋषियों से वैसे तो चारो ऋषि भी आपस में एक दूसरे से पढ़े एक दूसरे वेद का ज्ञान अर्जन किया और इन चारो ऋषियों ने मिल करके चारो वेद ब्रह्मा जी को पढ़ाया और ब्रह्माजीस वेदोढा वेद को जो लोगों को लोगों वेद का जो मतलब बताया तो के मुख से जो कुछ न वाक्य वाक का नाम ही शास्त्र नास्त्र पडा उखि जो कुछ भी निकला। उसका नाम शास्त्र पड़ा। और उन को के ने जो उस शास्त्रो पढियो वेदूल हि ब्रह्माजी जो उपदेश दिये उस उपदेश का नाम शास्त्र जो हुआ उन को फिर बाद के ने शास्त्रो ऋषियो पढकरको शब्दो मे बना अपनी भाषा में अपने भाव को प्रकट किया प्रकट किया उसका नाम पड़ गया अनुशास्त्र शास्त्र का एक पर्यायवाची शब्द है शासन और अनुशास्त्र का पर्यायवाचिक शब्द है अनुशासन जैसे अथ शब्दानुशासनम तो अनुशासनम शब्द ही ये बताता है कि यह स्वयं स्वतंत्र शास्त्र नी है य गुरु से आया हुआ यह शास्त्र है शास्त्र के के जी ने वेदों को समझाने लिए जो उपदेश कनुकूल अर्थात् ब्रह्माजी वेदोपदेश देकूल हैलिका अनुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् अथ योगानशासनम् इत्यादि ऋष्यो ब्रह्माजी पढा और उसके पश्चात उन चारों वेद में जो जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों को ब्रह्मा जी ने चार विभाग किया वो चार चीज में शास्त्रों को बनाया जिसको कहते हैं उपवेद उसका नाम था आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद और अथर्व अर्थवेद ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद का उपवेद और का उपदे, उपदे, उपदे, उपदे, उपदे, उपवेद, ये उपवेद, ये उसके बाद, उपवे शास्त्र हुए उनको उ ब्रह्माजी सह ब्रह्माजिक न सरल कलि अलग अलभा मे बाटा जो वेद का जो छह अंग है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष जो, तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ऐसे ही परंपरा से चलता है चलता है चलता है और अभी वर्तमान में हमें जो शिक्षा हालांकि जितने भी ऋषि हुए हैं जो भी व्याकरण के ऊपर उन्होंने जो भी कार्य किया अपना वक्तव दि सा शिक्षा का भी विधान किया जैसे बल्क हुए शाक्टायन हुए और भी अनेक प्रकार के ऋषि हुए तो उन्होंने शिक्षा भी लिखा अभी भी वर्तमान में अनेक शिक्षाएं उपलब्ध है महर्षि पाणि व्याकरण बनाया वेदोल ऋषियो शिक्षा बनाया पाणिनीय शिक्षा बाया उ शिक्षा कते है वैसे बहु सारे शिक्षा पाणिनीय शिक्षा है माडुकी शिक्षा है याज्वी शिक्षा है इत्यादि इत्यादि कल्प जो है जिसे शिक्षा है शिक्षा के बाद ऐसे ही जो कल्प है कल्प का भी जो है चार भाग हो जाता है का नाम ब्राह्मण ग्रंथ मने ब, एक है ब्राह्मण भाग दूसरा है आरण्यक भाग तीसरा है सूत्र भाग तीन भाग चार भाग नहीं तीन भाग ब्राह्मण भाग सूत्र भाग और आरण्यक भाग यह जो तीन है यह कल्प का ही भेद है वह जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण भी जो चार है ऐतरेय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण तांड ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण और कुछ कुछ कहते हैं सांख्यान ब्राह्मण की भी बात करते हैं तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐतरेय ब्राह्मण है सांख्यान ब्राह्मण है यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है सामवेद का ब्राह्मण तांड ब्राह्मण है और अथर्व वेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है ऐसे ही आरण्यक है जैसे जैसे और भी आरण्यक होंगे आरण्य ग्रंथ भी थे ऐति्य इत्यादि भी था जैसे ऐति ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मण सूत्र ग्रंथ में जैसे गृह सूत्र धर्म सूत्र स्रोत सूत्र आश्वलायन सूत्र गोविंद सूत्र पार्स गृह सूत्र कौशित सूत्र कात्यायन सूत्र बोधायन सूत्र इत्यादि तो ऐसा है ऐसे ही जो छे दर्शन हुए शिक्षा छह दर्शन हुए जिसका नाम है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये जो है वैश्विक दर्शन न्याय दर्शन योग दर्शन सांख्य दर्शन यहाँ पर जो है ध्यान ये रखना है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इसमें से जो उत्तर मीमांसा है वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं और मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं जिन्होंने जैमनी ऋषि का वर्तमान में उपलब्ध है और वैश्विक दर्शन कनाद ऋषि ने न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन जो है ब्रह्म सूत्र जो है वेद व्या ने एक या बनाया तो ये आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ऐसे उपनिषद भी है उपनिषद मुख्य जो प्रमाणिक उपनिषद है वह उपनिषद कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है वह ब्राह्मण जो ग्रंथ है ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म नाहमण तस्तम एक अष्टाध्याय का सूत्र है आगे पढ़ेंगे तो ब्रह्म का यह ब्रह्म जो संबंधी है उसको कहते हैं ब्राह्मण तो ब्रह्म का संबंधी का मतलब है कि ब्रह्म की यह जो व्याख्या है ब्रह्म का यह अर्थ है ब्रह्म में वेद वेद का यह व्याख्या करता है वेद जो मूल संहिता जो चार है वही परमात्मा की वाणी है उसकी यह व्याख्या करता है उसके बातों को समझाता इसलिए इसका नाम ब्राह्मण पड़ा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है पुराण ब्राह्मण का पर्यावाची शब्द है नाराशन ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है इतिहास तो इतिहास दो प्रकार का है एक नित्य इतिहास होता है एक अनित्य इतिहास होता है आप ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि को पढ़ेंगे तो उसमें नित्य जो इतिहास नित्य इतिहास मान दैविक ये जो ने, नेचर में जो कुछ भी है जो सदा होने वाला होता है तो वो इस संबंध में जो चर्चा करता है वह नित्य इतिहास हो गया और उसके साथ साथ उसमें याज वल्क इत्यादि का भी वर्णन है जनक का भी वर्णन है इत्यादि इत्यादि जिस समय में जो ऋषि हुए हैं उन्होंने जो उस वेद की व्याख्या की तो उसमें साथ साथ में उनका भी नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये हो गया तो वास्तव में पुराण नारा संशी गाथा ये सब पर्यावाच शब्द हैं और ये इन्हीं के नाम थे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे परंतु बाद में जब अज्ञानता फैल गई तो अज्ञानता फैलने के कारण यह पुराण जो शब्द है वह अन्य जो नवीन कपोल कल्पित है कल्पना है अह पु इत्यादि है वा मे वेद व्यास का बना बोले कि वेद व्यास बनाया हुआ है तो आप वेद व्यासजी का योगदर्शन का भाष्य पेद व्यासजी का महाभारत पढिए वेद जी का, का, का, का ब्रह्मसूत्र पढिए ये सढेगे और पुराणो पढेगे तो आपको पता चलेगा कि पुराण में तो बेतुक की बात बहुत कही गई है कुछ अच्छी भी बात है उसमें इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु बस काल्पनिक बात ज्यादा है तो ये नवीन जो कपोल कल्पना है जो कि मैं रविवार मंगलवार को भी बताता हूँ पिछले बार भी मैं बताया था शायद आप सुन सकते हैं उसको की राजा भोज के समय में किसी विद्वान ने वेद पर पुराणवत् बाया बनाया था था था और भागवत बनाया था। तो जो बनाया तो जो राजा भोज प दण्ड देद हाथ मे छेदन हाथ मे की ठो था हादन कुत्र कहा भोजने व्यक्ति यदि ग्रन्थ बनावे ह राजा भोज क पुस्तक है संजीवनी संजीवनी नमी पु यदि मिले तु पढिये मिल कि भोजि ऐसे भोज प्रबन्ध नमी पुस्तक है उसमें भी आपको बहुत कुछ सामग्री मिल जाएगा तो दो पुस्तक आप यदि मिल जाए तो इंटरनेट पे खोजिएगा राजा भोज जी की संजीवनी और राजा भोज जी की जो है भोज प्रबंध तो राजा भोज जी भोज प्रबंध में कहते हैं कि महर्षि वेद जी ने चार श्लोक का महाभारत बनाया था उनके शिष्यों ने पांच उसमें डाल दिया तो दस टोटल महाभारत जो ग्रन्थ नाम दश 10,000 का हुआ हा राजा जो हुए उस वमादिक्रमादि हा श्लोक बोलरे किमपि पिताजी मे पचीस हार का श्लोक भारत और हे समय मे आधा वर्ष मेरा व्यतीत भोजप्रबन्ध मे लिखते है कि आधा वर्ष मेरा व्यतीत होगया उमे उसमें अभी तीस हजार हो गया है यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस महाभारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऊंट की सहायता लेनी पड़ेगी उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा में कहा तो कहने का अभिप्राय है कि और अभी तो लाखों उस महाभारत श्लोक में महाभारत में लाखों मतलब श्लोक है जो कि मेरे पास है छह भाग में बहुत मोटे मोटे है तो कहने का अभिप्राय है कि इस तरीके का हुआ तो हमें जो समझना है पुराण का मतलब जो है चार ही है पुराण शतपथ ऐति तैतरिये गोपथ और तांड तो उसमें से ये जो आपको मैंने थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया उसमें से वे ये जो वेद का जो अंग है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष मनो मनो शरीर जो है शरीर एक पुरुष है मने पुरुष है पुरुष की कल्पना कीजिए पुरुष में हाथ पैर इत्यादि होता है आंख इत्यादि होता है ऐसे ही वेद रूपी पुरुष की रूप कालंकार इसको रूपक कहते हैं वेद रूपी पुरुष की कल्पना कीजिए और उसमें से कहा है कि शिक्षा जो है वेद रूपी पुरुष का तो नासिका है नाक से जो है व्यक्ति जैसे सुगंध दुर्गंध पहचानता है श्वास लेता है उसका जीवन चलता है ऐसे ही वेद को शुद्धि अशुद्धि का काम सही है या गलत है प्रोनाउंसिएशन इत्यादि ये शिक्षा ग्रंथ बतलाता है तो नासिका के समान है वेद की वेद की नासिका है वेद उसके पश्चात कल्प कल्प कल्प जो है कल्प जो है वेद का हाथ है जैसे हम हाथ से कर्म करते हैं ऐसे ही जो कल्प में जो ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि है यह वेद मान कल्प के गाता आता है मान ब्राह्मण आरण्यक सूत्र और स्मृति में जो चार बताया था फिर आ गया मुझे याद आ गया तो ब्राह्मण आरण्यक सूत्र और स्मृति जो ग्रंथ है मनुस्मृति इत्यादि यह कल्प के अंतर्गत ही आता है तो कल्प के चार भाग हो गए तो ये कल्प हाथ के समान है व्याकरण जो है वेद का मुख के समान है और निरुक्त जो है वेद का कान के समान है और छंद जो है वेद का पैर के समान है तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष जो है वेद का आंख के समान है तो ये है इन सबको जब हम पढ़ते हैं दर्शन इत्यादि को जब ठीक से पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि सबको जो हम पढ़ लेंगे सबको सब पढ़ेंगे इसके बाद जब हम वेद को देखेंगे तब वेद का सही अर्थ पता चलेगा निरुक्त में कहा है वेद वैसे व्यक्ति से बहुत ही डरता है जो संस्कृत पढ़ा है थोड़ा मोड़ा व्याकरण पढ़ लिया और उसको फिर वह व्यक्ति उस वेद के अर्थ को करने चलता है उससे वेद बहुत ही डरता है वेदमा बहुत डरती है कहने का अभिप्राय है कि वेद की यदि सही रूप में समझना चाहे तो ये जितने भी अंग है उपांग है इन सबको समझना अत्यंत आवश्यक है इसको जब हम समझेंगे तभी हम वेद को ठीक सकते है तो आइए हम आपको जो है शिक्षा उन छे अंग जो है वेद का उसमें से जो पहला जो अंग है शिक्षा उस शिक्षा पर हम चर्चा करते हैं वर्तमान में जो हमारे पास ऑनहेंड है उपलब्ध है वह पाननीय शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के नाम से वैसे ग्रन्थ उपलब्ध है वस्तव में पाणिनीय शिक्षा नही कुकि पहला श्लोक है अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मत यथा सब श्लोक है पाणिनीय शिक्षा नाम लोक मे प्रसिद्ध है उसका जो पहला ही श्लोक देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये पाननीय शिक्षा नहीं है सभी यहाँ पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सब संस्कृत जानते हैं और मैं बोल रहा हूँ अथ शिक्षाम प्रवक अब मैं शिक्षा को कहूंगा क्या पाननीय मतम यथा बोल रहे हैं कि पाननीय मत के अनुसार पाणिनीय मत के अनुसार जब कहा जा रहा है जानीय शिक्षा के पीय मिता पाणि पाणिनीय है वास्तव सच्चा ये है कि पाणिनीय शिक्षा जो है लोकमे प्रसिद्ध वा पाणिनीय मतानकूल शिक्षा है न कि पाणिनीय शिक्षा है अस्तु जब मध्यकाल में इस तरीके से पानीनी शिक्षा पानी के शिक्षा नहीं था उनके अनुकूल था। उसको नाम से जाना जाता था। परंतु एक सौभाग्य की बात हुई परमात्मा की कृपा हुई कि महर्षि दयानंद का जब जन्म हुआ वह जब विद्वान बने योगी बने और वह जब अनुसंधान करने लगे तो अनुसंधान करते करते करते करते उनको एक हाथ में पुस्तक लगा उस समय लगाम पुस्तकालय मे में मे इहास से पता चलेगा तो उनको पणनीय शिक्षा नाम से एक पुस्तक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ उपलब्ध हुआ और जैसा उपलब्ध उनको हुआ जैसा उनको ऑन हैंड हुआ उन्होंने वैसा ही दिया और उसकी हिंदी व्याख्या कर उसमें उन्होंने अपने हिन्दी से कुछ भी नहीं मिलाया एक भी वर्ण नहीं मिलाया जैसा मिला उसको वैसा छपा करके ठीक तरीके से या फिर उन्होंने की तो उनको जो जो मूल जो था वह मिला उसके बाद बहुत वर्षो बाद ब्रह्म जिज्ञासु हे उपरम् मे युद्धि मांस जी अभि दिन पोगो नो अनुसन्धान कि तो उनको पाननीय शिक्षा और मिला तो उसमें महर्षि दयानंद जी को जो मिला था वो सभी सूत्र तो उसमें था ही था परंतु और कुछ विशेष सूत्र था और उन्होंने फिर अनुसंधान करके उस पर रिसर्च करके वह देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ ऐसा, मतलब मे हा व्याकरण साहित्य तो अयगो लघु पाठ औपाठ कूप मे कु ऋषि शैली लघु पाठ और औपाठ कूपे महर्षि द्यानन्द जी को जो मिला वघु रं मिला मीमांसी इत्यादि कते है और इन्ड्ड हुआ वृद्धू मे मिला तो अभी वर्तमान में दो तरीके की पाननीय शिक्षा मिल रहे हैं एक लघु पाठ एक वृद्ध पाठ लघु पाठ महर्षि ध्यानंद जी को जो मिला और वृद्ध पाठ इन लोगों ने जो अनुसंधान किया तो हम जो आपको पढ़ाएंगे वो लघु पाठ और वृद्ध पाठ दोनों को मिला करके करेंगे क्योंकि वृद्ध पाठ लघु पाठ में जो कुछ विशेष है वह वृद्ध पाठ में नहीं है और वृद्ध पाठ में जो विशेष है वह कुछ लघु पाठ में नहीं है लघु से तो लघु स्वाभाविक है परंतु लघु पाठ में बहुत कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जो की पढ़ना जरूरी है तो आइए हम दोनों को मिला करके हम पढ़ाते हैं तो भूमिका रूप में लघु पाठ में यह है कि वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं जो की वृद्ध पाठ में नहीं है तो सबसे पहले लघु पाठ में है कि महर्षि पांडी जी कहते हैं कि अक्षरम किम वर्ण कह वर्ण क्या है वर्ण किसे कहते हैं अक्षर किसे कहते हैं तो उसमें है अक्षरम नक्षरं विद्या तेरवा सरोक्षरम वर्णम पूर्व सूत्रे कि अक्षरम नक्षरम विद्या जब हम संहिता करेंगे तो अक्षरम नक्षर विद्या दशनोतेर वा सरोक्षरम और वाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदेश्य पदछेद करेंगे तो अक्षरम नक्षरम असनो तेह वा सरह अक्षरम वर्णम वा आहु पूर्व सूत्रे किम उपदिश्यते पद छेद हो गया विभक्ति अक्षरम जो है नपुंसक लिंग है अकारांत नपुंसकलिंग अक्षरशद प्रथमा एक वचन है नक्षरम में न अव्य पद है क्षरम वैसे नपुंसकलिंग है विद्यात विधि लिंग का है असनोतेह पंचमी व्यक्ति है वह अव्यपद है, है तरह प्रथमा व्यक्ति है अक्षरम प्रथमा है, वर्णम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है वह अव्यपद है आहु क्रियापद है बहुवचन ब्रू धातु का पुरुष सूत्रे सप्तम व्यक्ति एक वचन है किमर्थम अव्य है उपदेशते ये क्रिया है बने पद जो है यह पैसिव वॉइस है अथवा कर्म वाच्य पहला हाँ कुछ पूछना है एक बार फिर से वो आपने जो कहा अक्षर अक्षरम फिर से एक बार रिपीट करेंगे हाँ अक्षरम अक्षरम विद्या दस नो तेरवा सरोक्षरम वर्णम् वाहो पूर्वसूत्रे ये। तो अक्षर किसे कहते हैं तो बताया उत्तर न क्षरम् उत्तर न क्षरम् अक्षरम् विद्यात् अन्वय जे तु जा न क्षरम् अक्षर विद्यात् न मने नहि क्षरम् क्षरतीति क्षरम् क्षरिति क्षर क्षर धातु से अच प्रत्यय कर दीजिए करता में तो क्षर बन जाएगा नपुंसकलिंग में बन जाएगा सु का अम हो जाएगा अमी अमीपूर्व हो जाएगा तो क्षरम जो है वह नष्ट होने वाला ये अर्थ हुआ हिंदी के आधार पर शब्दार्थ तो नक्षरम का तो नहीं नष्ट होने वाला तो यहां पर इसमें अक्षरम् पहले बोल क्षरमो प्रथमा विभक्ति पन्तु अभि पढाते समयन्त मस्तिष्क स्थिति विभक्तिचन है नहि नष्ट अक्षर विद्या अक्षर जा अक्षरम्भक्ति भी हैर क्षरम् द्वितीय विभक्ति है प्रथमा विभक्ति न मल बोलि प्रमासा तो नहीं नष्ट होने वाले को अक्षरम माने अक्षर विद्यात जाने तो पाला हुआ कि अक्षर किसके किसे कहते कात, हैं तो ये हुआ जो कभी नष्ट नहीं होता है उसका नाम अक्षर है और असनोतेह वा वाने और वा यहां पर अथवा अर्थ में नहीं लेंगे अथवा का मतलब विकल्प हो गया ये हो गया ये हो गया। विकल्प का मतलब चाहे चाहिए है चाहिए है नहीं दोनों है अक्षर शब्द की परिभाषा दोनों है दोनों मिलकर के ही पूर्ण होता है अक्षर की परिभाषा इसीलिए वह शब्द विकल्प बिकल, अर्थ में नहीं है वह शब्द और अर्थ में है च अर्थ में है समुच्चय अर्थ में है परंतु मैकडानल्ड इत्यादि जो विदेशी विद्वान हुआ है उसने जो निरुक्त पर लेखनी चलाई है और उन्होंने जो है उपहास किया है याचार इत्यादि को कि उनको शंका हुआ करती थी कि यह है या यह है मैंने विकल्प अर्थ करके शंका परंतु का मैगड इत्यादि इसको जानता होता कि वा का केवल अर्थ वा नहीं अथवा नहीं है वाह का अर्थ चौतु चलिए वो लोग तो उस तरीके के विद्वान नहीं थे तो वाह का अर्थ और है यहां पर तो अर्थ हो गया कि एक तो अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है उसको हमें अक्षर समझना चाहिए अशुंगातु है, है। अशुंग व्याप्ती अर्थ में अशुंग धातु है और एक वार्तिक है एक स्थिति धातु निर्देश बोल रहे कि जब धातु के स्वरूप का निर्देश करना हो जैसे भू धातु को निर्देश करना हो या किसी भी धातु को निर्देश करना हो उसके स्वरूप को बताना हो तो उसके आगे में या तो एक प्रत्यय जोड़ दीजिए या स्त प्रत्योड़ दीजिए दोनों में से कोई भी जोड़ दीजिए दोनों एक जोड़ देंगे तब भी स्त्र स्टिप तालब्य शहस्वीकार तालब्य शयुक्त ता हस्वीकार पलंत स्त्रिप इक स्त्रीपो धातु निर्देशे तो धातु को निर्देश करने में इक और स्टीप प्रत्यय को जोड़ दीजिए तो इक और स्टीप प्रत्यय में से जब जोड़ेंगे तो धातु के स्वरूप को बताएगा तो यहां पर महर्षि पाणिनी जी ने क्या किया स्टिप निर्देश किया अश्नोते अशुंग धातु से स्टिप का करेंगे स्टिप का ति बचेगा तो और अशु हुआ तिप हुआ और जिस गणी की धातु है वह प्रत्यय ले आइए स्नोती में न है इसका मतलब रुदादिव्यस्न की धातु है नहीं सॉरी स्वादिव्यु स्नु स्वादिगन की धातु है और स्वादिगन की ध्रु धातु होने से अशुंग और स्नु ये अशुंग अशुंग का अश बचता है और स्नू आ गया तो अस नू और ती आ गया और उ को फिर अश्नू में जो स्नू है स का लोप हो जाएगा सहित लोप फिर नू हुआ नू का फिर जो आधुन सॉरी का से गुण कर दीजिए तो स्नू का नू को ओ हो जाएगा तो अश नो तो अश्नोती बन गया यहां पर अश्नोती लटलकार का रूप नहीं है ये स्तीप का है तो अश्नोती जो हुआ ये बताता है कि अशुंग धातु को बता रहा है स्वरूप को बता रहा है तो अश्नोते और अश्नोति का पंचमी अश्नोते है तो अशुंग धातु से अशुंग धातु से अर्थात व्याप्ती अर्थ वाले अशुंग धातु से अथवा अश्नोते सरह सरन प्रत्यय वाला शरण में जो है यह सरह जो है न का लोप होकर के यहां पर जो है सर जो है वह वो सरह जो है करके जो है अच इत्यादि इसमें करके जो है सर वाला तरह अस्थि युप अर्थ में अच कर दीजिए तो तरह अस्थि यस सर है जिसका रत्य वाला तो असुंग धातु से सरन प्रत्यय वाला अक्षरम अक्षर शब्द है कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अक्षर शब्द की इसमें निष्पत्ति एक तो निष्पत्ति बताया न क्षरमी अक्षरम न प्लस क्षरम यहां पर क्षरम तो है ही न का जो है एक सूत्र है न लोपो न का लोप कर दीजिए बच गया न में जब न का लोप हो गया तो अब गया तो अक्षरम बन गया अति नम परिणम से जम कर दीजिए और अशुंग धातु से करेंगे तो अशुंग फिर जो है सर तर, सरम शरण पत्ते कीजिए शरण का न लोप हो जाएगा तो सर है हलन्त्यम जो है तस्य लोप हो जाएगा शरण में फिर सर तो अशुंग में भी ऐसे ही गलत्यम से उपय उपदेश जननाथ के से फिर तस्लोप अदशनम लोपा, तो अश सर ये हो गया अश ताल्य सर अश सर।, सर अब एक सूत्र है भ्रष्ट भ्रस् सृज मृज यज राज भ्राज छ एक अष्टाध्याय का सूत्र है फिर मैं बोल रहा हूं ब्रष्ट भ्रष सृज मृज यज राज भ्राज, छशाम, श, शा। अष्टाध्याय का सूत्र है तो इससे एक अता छकारांत, सभी धातु का नाम लिया धातु धातु इत्यादि इत्यादि धातु और अंतिम छकारांत और सकारांत वाली जो धातु है ऐसा उसको मूर्धन्य आदेश होता है तो मूर्धन्य आदेश हुआ तो हो गया अश अश था तालब्य और हो गया अश अब अश सर हुआ उसके पश्चात एक सूत्र है शु के स्थान में मूर्धन्य शकार और ढकार के स्थान में, में ककार होता है यदि सकारादी प्रत्यय परे हो तो सर प्रत्यय सकारादी प्रत्यय है तो इसलिए सकारादि प्रत्यय परे है तो यहां पर मूर्धन्य सकार को ककार हो गया तो अक सर ऐसा बन गया अक सर उसके पश्चात फिर यहां पर एक सूत्र है आदेशा और प्रत्ययोह की इन और कबर्ग से उत्तर आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है तो अक जो है ये कबर्ग है तो इस, या तो इन प्रत्याहार से परे या कबर्ग तो कबर्ग है तो कबर्ग से परे जो है यहां पर जो है सकार है उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो गया तो मूर्धन्य सकार होकर के अक्षर अब उसको मिला दीजिए अक्षर तो यहां पर यह कहना चाह रहा हैं कि अश्नोतेरवा सरोक्षरम असुंग व्याप्तो धातु से मतलब व्याप्ति अर्थ वाले असुंग धातु से सरन प्रत्यय वाला अक्षर है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अक्षर उसका नाम है जो अश्नोति व्यापनोती अक्षर जो व्याप्त है जो सर्वत्र व्याप्त है उसका नाम अक्षर है जो सर्व है परमात्मा जैसे सर्व है तो अक्षर भी सर्व है स्वाभाविक है मात्मा देशी नही परमात्मा एक हैके है. मानने में बहुत हि हानि व्यक्ति जो एक देश मे रता वूसरे देश के को नह समरे पीठ पीठे क्या है जान सकते कुकि यदि यदि परमात्मा को एक देशी मन लिया जले अखण्ड परमात्मा सखण्डग यदिमात्मासी म तो सर्वाज परमात्मा हो जाएगा ऐसे बहुत सारे दोष आ जाएंगे इसलिए परमात्मा सर्वदेशी है हैनि ओल प्रवेडिङ्गजेण्ट है है वमात्मा प्रजेण्ट पमात्माल प्रवेडिङ्ग्माल प्रवेडिङ्गल प्रवेडिङ्गमात्मा सर्पक है तो व्यापक परमात्मा है तो सर्वा परमात्मा का क्न सब जगह परमात्मा ज्ञान सह है इ स्वाभाता किमात्मा ज्ञान सर्वा व्यापक है अक्षरम् कर्तवा व्याप्त हो अक्षर कहते है वैसे अक्षर जो है अक्षर चार भाग मे बाट सकते है एक का नाम है परा दूसरे का नाम है पश्यंती तीसरे का नाम है मध्यमा चौथे का नाम है वाइरी तो परापश्यंती मध्यमा वाइरी इसमें से परापश्यंती मध्यमा यह तीन जो स्पंदन शून्य है जिसको ब्रह्म कहते हैं स्फोट कहते हैं व्याकरण की भाषा में हम दो तरीके के हम शब्द को दो भाग में बांट देंगे एक का नाम है स्फोट दूसरे का नाम है ध्वनि ध्वनि रूप जो वाणी है वह तो नष्ट हो जाता है रूप जो वाणी है वह ब्रह्म रूप है वह कभी नष्ट नहीं होता है वह ब्रह्म के समान इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया तो स्टी वाणी का ही तीन भेद हो गया परा पश्यंती मध्यमा परा जो है मूलाधार में है पश्यंती जो है नाभी में है और मध्यमा जो है हृदय में है और वही आगे जो बताऊंगा कैसे वर्णों की उत्पत्ति होती है ध्वनि रूपी वर्ण कैसे प्रकट होता है कैसे हम तक जाता है हमारे कान तक आता है वो आगे बताया जाएगा तो यह जो दो प्रकार का शब्द स्फोट और ध्वनि यह चार प्रकार का शब्द सत्वारी वाक परिमिता पदा नि ब्राह्मणा ये मनी सि गुहा त्रिनीता नेंगयंती तुरी मनुष्य बदती जिसको वेद में कहा कि चार प्रकार की नपे तुले वाणी है पराप्यंती मध्यमा वैखरी यह तो परापी मध्यमा विद्वानों के गुहा में ही स्थित होता है बुद्धि में स्थित होता है और चौथी जो वाणी है चौथी वाणी बोलता है वैखरी वाणी जो, जो ध्वनि रूप वैखरी वाणी है तो अक्षर जो है जिस अक्षर की बात कहना चाह रहा है, महर्षि पाणिन जी उसको कहते हैं जो सर्व व्यापक है जो सर्वत्र व्याप्त है उसका नाम अक्षर है यदि सर्वत्र व्याप्त ना हो तो यहां से मैं जो बोल रहा हूं हु तौण्ड यो सी साउण्ड वान है, वा जो है वा पूरे सूता हाके का त अक्षर का मत हा सर्वात्र व्याप्त है जो सर्वा व्यापक हैका अक्षर है से बोलते हैं वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे, पूर्व आचार्यों के सूत्र में उसी अक्षर को वर्ण भी कहते हैं अर्थात वर्ण और अक्षर दोनों को बता रहे हैं क्योंकि वर्ण इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यही जो है अर्थ को ग्रहण करता है वृवर्णे वर्ण का मतलब क्या वर्ण मैंने वर्ण करने वाला स्वीकार करने वाला एक्सेप्ट करने वाला तो वह वा जो अक्षर जो है वास्तव में वही जो है अर्थ को ग्रहण किया हुआ है जो कि हमें ध्वनि तक ध्वनि के माध्यम से साउंड के माध्यम से हमें हमारे तक वह अर्थ आता है हमें कान तक जाता है हम बुद्धि से समझते हैं तो वर्ण का मतलब होता है कि वर्ण करने वाला ग्रहण करने वाला स्वीकार करने वाला तो यहां पर जो है अक्षर जो है अर्थों को ग्रहण करता है शब्द और अर्थ आपस में मिले हुए होते हैं अर्थ के बिना हुआ शब्द कैसे शब्द के बिना अर्थ कैसे शब्द और अर्थ तो आपस में वैसे ही मिले हुए हैं जिसको मानो जैसे कि रघुवंश में कालीदास ने कहा है हालांकि मैं उस सिद्धांत को मानता नहीं हूं परंतु बहुत ही आलंकारिक वर्ण है रूपकालंकार है समझने वाली चीज है और उसको हम अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं उन्होंने जिस भी तरीके से व्याख्या किया परंतु मैं वैदिक व्याख्या करने का प्रयास करूंगा वह है सबसे पहला श्लोक है वागर था विवर संप्र वागर जगतः पितरो जगत वंदे पार्वती परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं उस पार्वती और परमेश्वर को नमन करता हूं जो एक साथ जुड़े हुए हैं एक साथ मिले हुए हैं दोनों को अलग नहीं किया जा सकता न पार्वती को अलग किया जा सकता न परमेश्वर को अलग किया जा सकता वहां पर तो पौराणिक लोग पार्वती और परमेश्वर का अर्थ ले रहे हैं भगवान शंकर और पार्वती उनकी पत्नी परंतु मैं जो ले रहा हूं पार्वती मींस प्रकृति क्योंकि पार्वती प्री धातु से बना है प्री या पर्व पूर्ण से पर्व धातु से बना देंगे पूरण अर्थ में तो प्रकृति ही हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है प्रकृति से ही बना हुआ है जो संसार है परमात्मा ने जो संसार को बनाया इससे ही हमारी कामनाए पूर्ण होती है पर्व पूर्ण इसलिए पार्वती और यह जो संसार प्रकृति प्रकृति से बना हुआ संसार और परमेश्वर जो परमात्मा है ईश्वर है तो बोल रहे हैं कि प्रकृति और परमेश्वर ये आपस में घुले मिले हैं कि परमात्मा विश्व है मात्मा विश्व इसलिए प्रविष्टविष्टविष्ट विश्वत्मात्मा संसार कणकण मे हैर संसारमात्मा अस्लि वश् है विश्वी परमात्मा है, है, है। व प्रकति और संसारमात्मा हे है पमात्मा प्रकी के अोनो ऐे हुए हैनो अलग नी कि सकता ये नी का जा सह प्रकि है पमात्मा है पमात्मा अलग हर चिजमे पमात्मार्शन तु जैसे परमात्माकि आपस मे मिले हुए है शब्द अर्थ आपे हुए हैको म प्रणामता हा तो शब्द है तो अर्थ है अर्थ है तो शब्द है तो वर्ण का मतलब वही हुआ जो अर्थ को वर्ण करता है अर्थ को अपने गर्भ में रखता है अर्थ को अपने अंदर धारण करता है उसका नाम वर्ण है तो इसलिए करें कि वर्णम वाह पूर्व सूत्र पूर्व आचार्य के जो सूत्र है फॉर्मूला था जो पूर्वाचार्य लोग अपने ग्रंथ बनाए थे उसमें अक्षर को ही वर्ण कहा करते थे तो वर्ण कहते हैं अब आगे कह दिया कि मर्थ हम उपदिश्य थे क्यों उपदेश आप कर रहे हैं उपदेश क्यों किया आप हमें क्यों बता रहे हैं। मानो वह पाणिनिनी जी ने अपने छात्र को पढ़ाया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो छात्र की ओर से फिर प्रश्न है कि गुरु जी आप हमें ये बताइए है मुझे समझ में आ गया कि अक्षर उसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता अक्षर उसका नाम है जो सर्वत्र व्यापक है ये भी समझ में आ गया कि इसका नाम वर्ण है क्योंकि यह अर्थों को धारण करता है वर्ण करता है स्वीकार करता है परंतु हमें बता क्यों रहा इसे लाभ क्या होगा बताइए प्रयोजनों बिना मंदो भी नयोजन के बिना एक मंद व्यक्ति भी कुछ नहीं कार्य करता तो आप हमें बता के क्या कर रहे हैं इसे कोई प्रयोजन है क्या इसको पढ़ के मैं क्या करूंगा तो आगे उत्तर रहे महर्षि पाणिनी जी वर्ण ज्ञानम वाघ विषय ब्रह्म वर्तते तदर्थ मिष्टुअर्थम लघ्वर्थम चोपदेश्य बोलते वर्ण ज्ञानम वाघ विषयों ब्रह्म वर्तते तदर्थ मिष्ट बुद्धि लघ्व अर्थम चोपदेश्यते <helmets> मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं जो आपको उपदेश दे रहा हूं अक्षर का उस अक्षर का तीन प्रयोजन है तीन प्रयोजन के कारण मैं आपको उपदेश दे रहा हूं आपको पढ़ा रहा हूं तो बोलने गुरु जी क्या प्रयोजन है तीन बताइए तो एक प्रयोजन बताया तदर्थम दूसरा प्रयोजन बताया इष्ट बुद्ध्यथम और चौथा प्रयोजन तीसरा प्रयोजन बताया लघ्वर्थम तो तदर्थम इष्ट बुद्ध्यथम और लघ्वर्थम तो भाई पदर्थम क्या है पदर्थम का शब्दार्थ है उसके लिए उसके लिए मैं वर्ण का उपदेश कर रहा हूं तो किसके लिए उत्पत्त जो सर्वनाम है वह बुद्धि का परामर्शक होता है और पूर्व का परामर्शक होता है जो भी पूर्व जो प्रसंग है तो पूर्व में क्या कहा तो बताया कि वर्ण ज्ञानम वाघ विषय यत्र च ब्रह्म बर्त बोल रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान जो है ब्रह्म का जो ज्ञान है वेद का जो ज्ञान है वह क्या है वाग विषय है वही वाणी का विषय है ज्ञान ही वाणी का विषय है वाक माने शब्द वाक माने वाणी तो ब्रह्म ज्ञानम वाग विषय वाणी का विषय क्या है वाणी का सब्जेक्ट क्या है हम जैसे लोग में कहते ना भाई आप कितने क्लास में पढ़ रहे हो तो बोल रहे हैं कि चौथी क्लास में पांचवी क्लास में दसवीं क्लास में या जो भी कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई आप इंजीनियरिंग जो कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट क्या है किस विषय से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो कोई हाइड्रोजन पर करता है कोई कंप्यूटर से करता है कोई कुछ करता कोई कुछ, करता, कोई कुछ करता तो आपका सब्जेक्ट क्या है तो जैसे वहां पर है यहां पर भी वही है बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है वह ज्ञान ही वाणी का विषय है वह वेद जो वेद जो है वाणी जो है शब्द जो है वह शब्द का जो विषय है वह ब्रह्म का ज्ञान है हम ब्रह्म को जानने के लिए ही शब्दों का ज्ञान करते हैं हमारा लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म माने परमात्मा ब्रह्म माने शब्द वेद तो यह जो है एक जगह ब्रह्मकार्थ परमात्मा लीजिएगा क्योंकि वाघ विषय में वाणी जो है वह वाणी कार्थ वेद हो जाएगा हम वेद को जो पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं हम वेद को इसलिए पढ़ते हैं हम वाणी को इसलिए पढ़ते हैं हम शब्द को इसलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं हम अक्षर को इसलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि उससे हमें ब्रह्म का ज्ञान हो यदि कोई भी शब्द हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराता वह हमें ब्रह्म तक ले नहीं जाता तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है इसलिए कहा वाघ विषय है ब्रह्म ज्ञानम वाणी का विषय ब्रह्म का ज्ञान है शब्द का विषय ही सब्जेक्ट ही वाणी का ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान है यत्र च ब्रह्म वर्तते तो बोल रहे हैं उस ज्ञान में ही ब्रह्म का जो ज्ञान है मान्य वाणी का विषय है शब्द का जो विषय ब्रह्म का ज्ञान है उस ब्रह्म के ज्ञान में ही उस ज्ञान में ही ब्रह्म है दोनों तरीके का ब्रह्म है उस ज्ञान में ही सब ब्रह्म वेद भी है, है। याद आ गया इसी पर यजुर्वेद का चालीसमा अध्याय का मंत्र है ईशोपनिषद का भी मंत्र है वही शोपनिषद वही है तो उसमें कहते हैं यशमिन सर्वानी भूतान्या मनने वान यस्मिन् सर्वानुभूतान्यात् मै बाभू जान को मोह कोक एकत्वं अनुपश्यता बोले हैस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत जि व्यक्ति ज्ञान मे यस्मिन् सप्ति कातः यस्मिन् ज्ञाने जि व्यक्ति ज्ञान सभी भूत आत्मा है ऐसा जब हुआ जाने जानने लग जाता है सभी भूत आत्मा है सभी भूत आत्मा का मतलब क्या हुआ जी आत्मा मैने अपना आत्मा का मतलब अपना दो तरीके का उसमें अर्थ किया जाता है आत्मा का अर्थिक प... अपना और आत्मा का अर्थक परमात्मा तो जब ये कहते जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी भूत सभी प्राणी भूत माने प्राणी सभी प्राणी अपना है ऐसा व्यक्ति जि व्यक्ति ज्ञान मोह समाप्त शोक समाप्त हर वह एकत्व चिकित् दर्शन हर अपने का अपना चिने का कर्शन करता है जैसे हमारा संतान तु जाने संत प्रति हा जै भावना रति वैसे ही भावना यदि दूसरे संतान के प्रति भी होगी वैसे ही भावना एक चीटी के प्रति भी होगी वैसे ही भावना हर प्राणी मात्र के जब प्रति हमारी भावना होगी तो वहां पर मोह समाप्त हो जाएगा वहां पर शोक समाप्त हो जाएगा क्यों शोक कहां होता है मोह कहां होता है जब हमारी भावना संकुचित हो जाती है हमारा जो पुत्र है हमारा जो संतान है वह हमारा संतान ही हमारा है बस हमारी जो बुद्धि हमारे ज्ञान में जो बैठा हुआ है कि यह हमारा बेटा है यह, यह हमारा अपना है और जब यह अपना है इतना ही हमारा अपना है जब संकुचित हो गया तो वही पर मोह पैदा हो जाता है क्योंकि मोह प्रेम और मोह में अंतर होता है प्रेम जब प्रेम विस्तृत होता है मोह संकुचित होता है आजकल व्यक्ति बेटे से प्रेम करता है पत्नी से प्रेम करता है बच्चे से प्रेम करता है सबसे प्रेम करता है परंतु वह संकुचित है वास्तव में भी देखा जाए तो वेद के शब्दों में वह प्रेम नहीं है वास्तव में वह वा वेद के शब्दों में जो वह मोह है क्योंकि केवल हम अपने बच्चे को ही समझते हैं अपना तो यह मोह है और जब मोह जहां पर होता है तो जब ही वह प्यारी जिससे हम प्यस्तु जि के प्रेम कर रहे हैं। जिसके प्रति हमारा मोह है, जिसके प्रति हमारा आसक्ति है जिसके प्रति हमारा ला है, लगाव होता है वही जब लगा वी जाता शोक की उत्पत्ति भगवान् कते व्यक्ति साधना काध्यमन के अनमे हर भूत हर प्राणिना समझता है आत्माता ना है, ना शोक होता है होता न शोके कुर्व प्रे उत्पत्ति दूसरा जि व्यक्ति ज्ञान मे हर चीज मे परमात्मा का दर्शन ज्ञान मे हि वा व्यक्ति हर चीज में देखेगा हर चीज में परमात्मा का दर्शन में हर चिमात्मा का दर्शन चिटी मे दर्शनो मछली में भी दर्शन करेगा वह एक जो है गाय में भी दर्शन करेगा और हर चीज में जब दर्शन करेगा तो उसको दुख नहीं देगा वह कष्ट नहीं देगा क्योंकि वह देख रहा है कि देखो हम किसको मार रहे हैं किसका हम मांस खा रहे हैं जब व्यक्ति जिस व्यक्ति के ज्ञान में इस प्रकार की बात आ जाती है तो उसका शराब छूट जाता है वैसे व्यक्ति का मांस बचली सब छूट जाता है अंडा शराब जो भी वाली है जो भी हमें जीवन को नीचे की ले जाने वाला है। हिंसा वृत्ति हरे लाने वा क्रूरता लायने वा है समाप्त है ज्ञान व्यक्ति समता ज्ञाने माध्यम या या जा है कि ज्ञान में ही शब्द ब्रह्म वेद परब्रह्म परमात्मा हैस बुद्धि मे शब्द ज्ञान बुद्धि तर्क विद्या सब् ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का विषय ब्रह्म का जानेदर ब्रह्म का जो है, उस में ही और पर परमात्मा स्थित है तदर्थ परमात्मा उस शब्द ब्रह्म को जान शब्द ब्रह्मवेद औपरब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए क्या है वर्णों का उपदेश किया जाता है तो वर्णों का मुख्य रूप तात्पर्य है उस परम परमेश्वर को जानना उस वेद को जानना क्योंकि वर्ण को जाने बिना हम शब्द नहीं जान सकते शब्द को जाने बिना हम वाक्य नहीं जान सकते वाक्य को जाने बिना हम वेद नहीं जान सकते वेद को जाने बिना हम परमात्मा को नहीं जान सकते तो यह सिलसिला है तो जो भी व्यक्ति परमात्मा को जानना चाहता है उसको वर्ण जानना आवश्यक है वर्ण जान करके उसको जो है वेद को जानना जान वेद के माध्यम से काध्यमत्मा जान पाया और दूसरा महो ने परमात्मा जान अन्य चीज भ्रान्ति मे ला सकता हैलि हि उपसना भी जी कि पूजा के तु देखे ऐसा तो नहीं हम जिस भगवन् क पूजा विरुद्ध वेद से है वेद से है तो भले ही आपको देने वाला हो वा गलत, है। गलत है। जैसे वैसे ही वेद में कहा कि शराब मत पियो मत पियो वेद मे कलने मन मे शान्ति मिलती भी लगता बुमे दुन्या भी सी प्रकार के जो विचार समाप्त हो गए मैं एकदम मस्त में मे इस प्रकार की भावना बले आगता शान्ति देह पिके अशगा इ वैसे शान्ति न वैसा, वैसा सुख नो वैसा सुख चाहि जो की अश ब्रह्म को जान इसलिए उपनिषद में कहा केनो उपनिषद में कहा है केन उपनिषद का द्वितीय खंड शायद है उस द्वितीय खंड में कहते हैं इह चेद वेदी सत्यमस्ती नो चेत अवेदित महत्ति बिनस्ति, यदि इस जन्म को पा करके उस भगवान को जान लिया जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है तब तो सत्यमस्ति बहुत ही अच्छी बात है बहुत सुंदर बात है नो चेत अवेदित महति बीन यदि हमने नहीं जाना तो महाविनाश को प्राप्त कर लिया बहु कुछोस ब्रह्म को जाने हि और वेद को जानने जान वर्ण को जान जी है दूसरा कर इष्ट बुद्ध्यर्थम् इष्ट बुद्ध्यर्थम का मतल हुआ इष्ट पदा के इष्ट पदा जाने लि अष्ट क्या हा जी जो इच्छित इष्ट कहते हैं इष्ट धातु है इष्ट का मतलब है जो हमारी इच्छित है जैसे व्यवहार में एक समझाने के लिए समझाऊ मैं बोलू भाई आपका कौन सा इष्ट देव है कौन सा इष्ट देव है तो भाई जिसको हम चाहते हैं एक इसको हम है जो हमें अच्छा लगता है तो जैसे वस्तु हमारा इष्ट बनता है ऐसे ही क्या है हम आगे जो कुछ भी कहना हैं का अपने भाव को शब्द में ही प्रकट करेंगे तो इष्ट बुद्धि के लिए अर्थात् यथार्थ ज्ञान पदार ज्ञान युद्धि यथार्थ ज्ञान पृथ्वी से ले और परमेश्वर पर्यन्त पदार यथा ज्ञान वर्णो का उपदेश कियाताीसरा बया लघ्वरथम् लघ्वर्थम का मतलब है कि स्वल्प प्रयत्न से अधिक करने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया और बहुत अधिक लाभ हुआ इसके लिए जो है हम वर्णों का ज्ञान करते हैं इसलिए हम वर्णों का ज्ञान आपको करवा रहे हैं तो तीन तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघुर्थम च उपदेश के लिए सब ब्रह्म वेद परमात्मा को जानने के लिए और इष्ट पृथ्वी के परमेश्वर का सही स्वरूप को पर्यन्त सह स्वयत्न वर्णो का उपदेश कर रहे हैं। अब अगला बुधवा ये बाय किरूपलङ्कार वर्ण वाग् का विषय वर्ण का ज्ञान वर्ण क ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान वाग् का विषय का, का स्वभाष्य मे वो बात दिया हुआ है वो तो सब जगह है महर्षि पाणीनी का ही शब्द इधर उधर बिखरा हुआ है तो उसको बताया जाएगा तो अब मैं यहीं पर पाठ विराम करता हूँ कोई भी यदि शंका हो तो पूछ लीजिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं आज आ, सुना प्रतीक बोल रहा हूँ ये जो आपने पहला जो आ, बताया ये, ये आ, मेरे पास जो मैं वो इंटरनेट से मिला पाणिनीय शिक्षा उसमें ये आ, नहीं है. नही तो प्रवक्ष्याणिनीय शिक्षक का हे अथ शिक्षा प्रवक्श्यामी पाणिनीय मतम्यथा पाणिनीय मत यथा मत का मतलब क्या हुआ मनुसार मत के, के किष्यो ने बा लिखा पाणिनी किष्यो ने मे किया पढा हा ये लिखे तु वो पाणिनीय शिक्षा नी जि वह पाननीय के मतानुसार है परंतु पाननीय शिक्षा वास्तव में हो नहीं है आपको इंटरनेट पर यह खोजना है आनंद जी से पूछेगा कि मिला कि नहीं मिला मिला क्या आनंद जी आपको जी मुझे नहीं मिला बट अभी देख रहा था तो एक मासी दयानंद जी का लिखा हुआ रामलाल कपूर का पब्लिश किया हुआ एक मिला है हाँ बस, बस बस मुझे भी भेज दीजिएगा मेरे पास भी नहीं है वो तो मेरे मस्तिष्क में जो है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं, आपको अज्चे अज्चे? मुझे लगा आप आप कोई बुक, आपके पास कोई बुक, है आप, आ, ना, आ, ना, ना, ना, <laughs> बुक आपके के जहां से मे पुक न महेगा अहेगा अस्ति आनन्दजी मिला है अच्छा, अच्छा, अ आ, जी आपके पास मेरा है ना ना तो तो आप के मुझे भी भेज हा अनन्तरं भागी भाको भाते हे वृद्ध पाठ क पढाउ पाठ मिशेषा बोलगा यदि लिखना च लिख लिजेगा नी तु इस्मोर्ड् सुनिगा मन्त्रपाठ करे द पूर्णमिदम पुर्न पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्दाय पूर्ण मेवावशिष्यम शांति शांति शांति जो पाननीय शिक्षा वास्तविक है उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा आप यदि चाहेंगे तो वो पुस्तक मेरे पास है वो जो आपके पास शिक्षा प्रवक् श्यामी मैं मंगाया हूँ अभी तो वो भी पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा ओके क्योंकि वो भी मैं पढ़ा हुआ हूँ अच्छा अनन्द जी, आपका भी email मुझे बता आ, 99, आ, जी कर जी। जी ने कर जी जी जी ड्रॉप दिया का इडिङ्गीया